चांद रात में क्यों निकलता है बहुत समय पहले की बात है एक दिन चांद ने सूरज को गौर से देखा ओहो यह सूरज तो मुझसे बहुत बड़ा है और कितना प्रकाश में भी चांद ने सोते हुए उल्लू पर जगा कर पूछा हो कि सूरज अपना प्रकाश कहाँ छिपा कर रखता है उल्लू ने कहा जरूर चांद खुश हुआ फिर धीरे से कहा शुक्रिया उल्लू भाई भाई कल शाम को सूरज झलने के बाद इन काटेदार झाड़ियों के पीछे मिलेंगे उल्लू उड़ते हुए चला गया मगर चांद बेचैन था उसे तरह तरह के ख्याल सताते रहे उल्लू कैसे पता लगाएगा कि सूरज का प्रकाश छिपा रहता है बाप रे अगर उल्लू ने सूरज को जगा दिया तो नहीं नहीं, वह ऐसा कभी नहीं करेगा जब तक चांद को नींद नहीं आई तब तब तक वो उसके बारे में चिंता करता रहा अगले दिन चांद सूरज झलने का इंतजार नहीं कर पाया सुबह होते ही वह काटेदार झाड़ियों में जा छिपा बीच बीच में झाक उल्लू की राह देखता रहा उल्लू के आते ही उसने व्याकुलता से पूछा ओह आ गए मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था उल्लू ने अपनी शरारत भरी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा सोने के पहले सूरज अपने प्रकाश को एक संदूक में रखता है चांद ने कहा धन्यवाद फिर हिचकिचाते हुए बोला क्या तुम सूरज का थोड़ा सा प्रकाश मुझे उड़ इसी इसी चला अगर उल्लू पकड़ा गया तो चांद के मन में फिर से शंका होने लगी क्या वो शोर मचाए बिना घर के अंदर घुस पाएगा चिंता करते करते वो सो गया अगली शाम को उल्लू सूरज के प्रकाश का कुछ हिस्सा लेकर आया चांद ने उसे ओढ़ लिया उल्लू की प्रशंसा करते हुए बोला इतने भर में ही तुम प्रकाश में हो गए हो कुछ महीने तो ऐसे ही चलता रहा एक दिन सूरज ने चांद को ध्यान से देखा फिर अपनी ओर देखा। सूरज समझ गया, चांद मेरा प्रकाश चुरा रहा है। उस रात सूरज जागता रहा उसने उल्लू को अपना प्रकाश ले जाते हुए देखा सूरज ने उल्लू का पीछा किया उसने उल्लू को प्रकाश ले जाकर चांद को सौंपते हुए देखा चाँद को उसे उड़ते हुए देखा या देखते ही सूरज ने सामने आकर चांद को ललकारा चांद तुम मेरा प्रकाश क्यों चुरा रहे हो ने उत्तर दिया क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा प्रकाशमान हो। क्रोधित होकर सूरज ने चांद से सारा प्रकाश छीन लिया और दंड भी दिया अब से तुम दिन भर सोते रहोगे रात को ही प्रकट हो पाओगे चांद आज भी उल्लू की मदद से सूरज का प्रकाश चुरा रहा है पर सूर्योदय से पहले वह उस प्रकाश को लौटा देता है अमेरिकन इंडियन टेल पुनर्खन निरुपमा राघवन